सी सी चैतन्य चरतावली हरिदास की नाम निष्ठा पश्यता पावकोपी सलीलाय तेधु अग्नि में जलाए जाने पर भी जब प्रहलाद जी न जले तब वे अपने पिता हिरण्य कस्पूर से निर्भीक भाव से कहने लगे श्री राम नाम के जपने वाले को भला भय कहाँ हो सकता है क्योंकि सभी प्रकार के आधिभौतिक आधिदैविक और आध्यात्मिक तापों को समन करने वाली राम नाम रूपी महारसायन है उसके पान करने वाले के पास भला ताप आही कैसे सकते हैं हे पिताजी प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या आप देखते नहीं मेरे शरीर के अंगों के समीप आते ही उष्ण स्वभाव की अग्नि भी जल के समान शीतल हो गई अर्थात वह मेरे शरीर को जला ही न सकी राम नाम का ऐसा ही महात्मा है जब तब भजन पूजन तथा तो लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार के कार्यों में विश्वास ही प्रधान है जिसे जिस पर जैसा विश्वास जम गया उसे उसके द्वारा वैसा ही फल प्राप्त हो सकेगा फल का प्रधान हेतु तो विश्वास ही है विश्वास के सम्मुख कोई बात असंभव नहीं असंभव तो अविश्वास का पर्यायवाची शब्द है विश्वास के सामने सभी कुछ संभव है विश्वास के ही सहारे चरणामृत मानकर मीरा विस्पान कर गई नामदेव ने पत्थर की मूर्ति को भोजन कराया धन्ना भगत के बिना बोया हुई खेत उपज आया और रहदास जी ने भगवान की मूर्ति को सजीव करके दिखला दिया ये सब भक्तों के दृढ़ विश्वास के ही चमत्कार है जिनके भगवान नाम पर दृढ़ निष्ठा है, है उन्हें भारी से भारी विपत्ति भी साधारण सी घटना ही मालूम पड़ने लगती है वे भयंकर से भयंकर विपत्ति में भी अपने विश्वास से विचलित नहीं होते ध्रुव तथा प्रहलाद के लोक प्रसिद्ध चरित्र इसके प्रमाण है ये चरित्र तो बहुत प्राचीन है कुछ लोग इनमें अत... अर्थवाद का भी आरोप करते हैं किंतु महात्मा हरिदास की नामनिष्ठा का ज्वलंत तो अभी काल ही परसों का है जिन लोगों ने प्रत्यक्ष में उनका संसर्ग और सहवास किया था तथा जिन्होंने अपनी आंखों से उनकी भयंकर यातनाओं का दृश्य देखा था उन्होंने स्वयं इनका चरित्र लिखा है ऐसी भयंकर यातनाओं को क्या कोई साधारण मनुष्य सह सकता है बेनवा भगवान नाम में दृढ़ निष्ठा हुए क्या कोई इस प्रकार अपने निश्चय पर अटल भाव से अड़ा रह सकता है कभी नहीं जब तक हृदय में दृढ़ विश्वास जन्य भारी बल न हो तब तक ऐसी दृढ़ता संभव ही नहीं हो सकती बिना पोल की निर्जन कुटिया में वार वनता का उद्धार करके और उसे अपनी कुटिया में रख महात्मा हरिदास शांतिपुर में आकर अद्वैताचार्य जी के सत्संग में रहने लगे शांतिपुर के समीप ही फुलिया नाम के ग्राम में एकांत समझकर वहीं उन्होंने अपनी एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसी में भगवान नाम का अहरने कीर्तन करते हुए निवास करने लगे जैसा तो हम पहले ही बता चुके हैं कि उस समय संपूर्ण देश में मुसलमानों का प्राबल्य था विशेषकर बंगाल में तो मुसलमानी सत्ता का और मुसलमानी धर्म का अत्यधिक जोर था इस्लाम धर्म के विरुद्ध कोई चू नहीं कह सकता था स्थान स्थान पर इस्लाम धर्म के प्रचार के निमित्त काजी नियुक्त थे वे जिसे भी इस्लाम धर्म के प्रचार में विघ्न समझते उसे ही बादशाह से भारी दंड दिलाते जिससे फिर किसी दूसरे को इस्लाम धर्म के प्रचार में रोड़ा अटकाने का साहस न हो एक प्रकार से उस समय के कर्ता धर्ता तथा विधाता धर्म के ठेकेदार कांजी ही थे शासन सत्ता पर पूरा प्रभाव होने के कारण कांजी उस समय के बास साही समझे जाते थे फुलिया के आसपास में गोराई नाम का एक काजी भी इसी काम के लिए नियुक्त था उसने जब हरिदास जी का इतना प्रभाव देखा तब तो उसकी ईर्षा का ठिकाना नहीं रहा वह सोचने लगा हरिदास के इतने बढ़ते प्रभाव को यदि रोका न जाएगा तो इस्लाम धर्म को बड़ा भारी धक्का पहुँचेगा हरिदास जाति का मुसलमान है मुसलमान होकर वह हिंदुओं के धर्म का प्रचार करता है शरह की रूह से वह कुफ्र करता है वह काफिर है इसलिए काफिर को कत्ल करने से भी सवाब होता है दूसरे लोग भी इसकी देखा देखी ऐसा ही काम करेंगे इसलिए इसे दरबार से सजा दिलानी चाहिए यह सोचकर गुराई काजी ने इनके विरुद्ध राज दरबार में अभियोग चलाया राजाज्ञा से हरिदास जी गिरफ्तार कर लिए गए और मलुकपति के यहाँ इनका मुकदमा पेश हुआ मूलूकपति इनके तेज और प्रभाव को देखकर चकित रह गया उसने इन्हें बैठने के लिए आसन दिया हरिदास जी के बैठ जाने पर मूलूकपति ने दया का भाव दर्शाते हुए अपने स्वाभाविक धार्मिक विश्वास के अनुसार कहा भाई तुम्हारा जन्म मुसलमान के घर हुआ है जब भगवान की तुम्हारे ऊपर अत्यंत ही कृपा है मुसलमान के यहाँ जन्म लेकर भी तुम काफिरों के से आचरण क्यों करते हो इससे तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी मुक्ति का तो साधन वही है जो इस्लाम धर्म की पुस्तक कुरान में बताया गया है हमें तुम्हारे ऊपर बड़ी दया आ रही है हम तुम्हें दंड देना नहीं चाहते तुम अब भी तोबा अपने पाप का प्रायश्चित कर लो और कलमा पढ़कर मोहम्मद साहब की शरण में आ जाओ भगवान तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा कर देंगे और तुम भी मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे मूलूकपति की ऐसी सरल और सुंदर बातें सुनकर हरिदास जी ने कहा महाशय आपने जो भी कुछ कहा है अपने विश्वास के अनुसार ठीक ही कहा है हर एक मनुष्य का विश्वास अलग अलग तरह का होता है जिसे जिस तरह का दृढ़ विश्वास होता है उसके लिए उसी प्रकार का विश्वास फलदायी होता है दूसरों के धमकाने से अथवा लोभ से जो अपने स्वाभाविक विश्वास को छोड़ देते हैं वे भीरु होते हैं ऐसे पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं होती आप अपने विश्वास के अनुसार उचित ही कह रहे हैं किंतु मैं दंड के भय से यदि भगवान नाम कीर्तन को छोड़ दूँ तो इससे मुझे पुण्य के स्थान में पाप ही होगा ऐसा करने से मैं नरक का भागी बनूंगा मेरी भगवान नाम में स्वाभाविक ही निष्ठा है इसे मैं छोड़ नहीं सकता फिर चाहे इसके पीछे मेरे प्राण ही क्यों न ले लिए जाए इनके ऐसी युक्त बातें सुनकर मुलूकपति का हृदय भी पतीज उठा इनकी सरल और मीठी वाणी में आकर्षण था उसी से आकर्षित होकर मलुकपति ने कहा तुम्हारी बातें तो मेरी भी समझ में कुछ कुछ आती है किंतु ये बातें तो हिंदुओं के लिए ठीक हो सकती है तुम तो मुसलमान हो तुम्हें मुसलमानों की ही तरह विश्वास रखना चाहिए हरिदास जी ने कहा महाशय आपका यह कहना ठीक है किंतु विश्वास तो अपने अधीन की बात नहीं है जैसे पूर्व के संस्कार होंगे वैसा ही विश्वास होगा मेरा भगवान नाम पर ही विश्वास है कोई हिंदू जब अपना विश्वास छोड़कर मुसलमान हो जाता है तब आप उसे दंड क्यों नहीं देते क्यों नहीं उसे हिंदू ही बना रहने को मजबूर करते जब हिंदुओं को अपना धर्म छोड़कर मुसलमान होने में आप स्वतंत्र मानते हैं तब यह स्वतंत्रता मुसलमानों को भी मिलनी चाहिए फिर आप मुझे कलमा पढ़ने को क्यों मजबूर करते हैं इनके इस बात से समझदार न्यायाधीश चुप हो गया जब गुरई काजी ने देखा कि यहाँ तो मामला ही बिल्कुल उल्टा हुआ जाता है तब तो उसने जोरों के साथ कहा हम ये सब बातें नहीं सुनना चाहते इस्लाम धर्म में लिखा है जो इस्लाम धर्म के अनुसार आचरण करता है उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है उसके विरुद्ध करने वाले काफिरों को नहीं तुम कुप्र अधर्म करते हो अधर्म करने वालों को दंड देना हमारा काम है इसलिए तुम कलमा पढ़ना स्वीकार करते हो या दंड भोगना दोनों में से एक को पसंद कर लो बेचारा मुलुकपति भी मजबूर था इस्लाम धर्म के विरुद्ध वह भी कुछ नहीं कर सकता था काजियों के विरुद्ध न्याय करने की उसकी हिम्मत नहीं थी उसने भी गुराई काजी की बात समर्थन करते हुए कहा हाँ ठीक है बताओ तुम कलमा पढ़ने को राजी हो हरिदास जी ने निर्भिक भाव से कहा महाशय मुझे जो कहना था सो एक बार कह चुका भारी से भारी दंड भी मुझे मेरे विश्वास से विचलित नहीं कर सकता चाहे आप मेरे देह के टुकड़े टुकड़े करके फेंकवा दे तो भी जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं हरिनाम को नहीं छोड़ सकता आप जैसा चाहे वैसा दंड मुझे दें हरिदास जी के ऐसे निर्भिक उत्तर को सुनकर मुलूकपति सिंह कर्तव्य में हो गया वह कुछ सोच ही नहीं सका कि हरिदास को क्या दंड दे वह जिज्ञासा के भाव से गोराई कांजी के मुख की ओर देखने लगा मुलूकपति के भाव को समझकर कर गोराई कांझी ने कहा हुजूर जरूर दंड देना चाहिए यदि इसे दंड न दिया गया तो सभी मनमानी करने लगेंगे फिर तो इस्लाम धर्म का अस्तित्व ही न रहेगा मुलूकपति ने कहा मुझे तो कुछ सोचता नहीं तुम्हें बताओ इसे क्या दंड दिया जाए बुराई काजी ने जोर देते हुए कहा हुजूर यह पहला ही मामला है इसे ऐसा दंड देना चाहिए कि सबके कान खड़े हो जाए आगे किसी को ऐसा काम करने की हिम्मत ही न पड़े इस्लाम धर्म के अनुसार तो इसके सजा प्राण दंड ही है किंतु सीधे साधे प्राण दंड देना ठीक नहीं इसकी पीठ पर बेत मारते हुए इसे 22 बाजारों में होकर घुमाया जाए और बेत मारते मारते ही इसके प्राण लिए जाए तभी सब लोगों को आगे ऐसा करने की हिम्मत न होगी मुलुकपति ने विवश होकर यही आज्ञा लिख दी बेत मारने वाले नौकरों ने महात्मा हरिदास जी को बांध लिया और उनकी पीठ पर बेत मारते हुए उन्हें बाजारों में घुमाने लगे निरंतर बेतों के आघाश से हरिदास के सुकुमार शरीर की खाल उधड़ गई पीठ में से रक्त की धारा बहने लगी निर्दयी जल्लाद उन खाओं पर ही और भी बेत मारते जाते थे किंतु हरिदास के मुख में से वही पूर्व थरिध्वनि गोही ही हो रही थी उन्हें बेतों की वेदना प्रतीत ही नहीं होती थी बाजार में देखने वाले उनके दुख को न सकने के कारण आंखें बंद कर लेते थे कोई कोई रोने भी लगते थे किंतु हरिदास जी के मुख से उफ़ भी नहीं निकलती थी वे आनंद के साथ श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए नौकरों के साथ चले जा रहे थे उन्हें सभी बाजारों में घुमाया गया शरीर रक्त से लथपथ हो गया किंतु हरिदास जी के प्राण नहीं निकले नौकरों ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा महाशय ऐसा कठोर आदमी तो हमने आज तक एक भी नहीं देखा प्रायः दस बीस ही वेद में मनुष्य मर जाते हैं कोई कोई तो दस पाँच लगने से ही बेहोश हो जाते हैं आपकी पीठ पर तो असंख्यों बेत पड़े तो भी आपने आह तक नहीं की यदि आपके प्राण न निकले तो हमें दंड दिया जाएगा हमें मालूम पड़ता है आप जिस नाम का उच्चारण कर रहे हैं उसी का ऐसा प्रभाव है कि इतने भारी दुख से आपको तनिक भी वेदना प्रतीत नहीं होती अब हम लोग क्या करें दयालु हृदय महात्मा हरिदास जी उस समय अपने दंड देने दिलाने वालों तथा पीटने वालों के कल्याण के निमित्त प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे वे उन भूले भटकों के अपराध को भगवान से क्षमा कर देने को कह रहे थे इतने में ही सबको प्रतीत हुआ कि महात्मा हरिदास जी अचेतन होकर भूमि पर गिर पड़े हैं सेवकों ने उन्हें सचमुच में मुर्दा समझ लिया और उसी दशा में उन्हें मुलुकपति के यहाँ ले गए गोराई काँजी की सम्मति से मुलुकपति ने उन्हें गंगा जी में फेंक देने की आज्ञा दी गौराई काजी ने कहा कब्र में गड़वा देने से तो इसे मुसलमानी धर्म के अनुसार बहिष्ठ स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी इसने तो मुसलमानी धर्म छोड़ दिया था इसलिए इसे वैसे ही गंगा में फेंक देना ठीक है सेवकों ने मुलूकपति की आज्ञा से हरिदास जी के शरीर को श्री भागीरथी के प्रवाह में प्रवाहित कर दिया माता के जल स्पर्श से हरिदास को चेतना हुई और वे प्रवाह में बहते बहते फुलिया के समीप घाट पर आगे लगे इनके दर्शन से फुलिया निवासी सभी लोगों को परम प्रसन्नता हुई चारों ओर यह समाचार फैल गया लोग हरिदास के दर्शनों के लिए बड़ी उत्सुकता से आने लगे जो भी जहां सुनता वहीं से इनके पास दौड़ा आता दूर दूर से बहुत से लोग आने लगे मुलुकपति तथा गोराई कांजी ने भी यह बात सुनी उनका भी हृदय पसीज उठा और इस दृढ़ महापुरुष के प्रति इनके हृदय में भी श्रद्धा के भाव उत्पन्न हुए वे भी हरिदास जी के दर्शन के लिए फुलिया आए मुलुकपति ने नम्रता के साथ इनसे प्रार्थना की महाशय मैं आपको दंड देने के लिए मजबूर था इसलिए मैंने आपको दंड दिया मैं आपके प्रभाव को जानता नहीं था मेरे अपराध को क्षमा कीजिए अब आप प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक हरि नाम संकीर्तन करें आपके काम में कोई विघ्न न करेगा हरिदास जी ने नम्रतापूर्वक कहा महाशय इसमें आपका अपराध ही क्या है मनुष्य अपने कर्मों के ही अनुसार दुख सुख भोगता है दूसरे मनुष्य तो इसके निमित्त बन जाते हैं मेरे कर्म ही ऐसे होंगे आप किसी बात की चिंता न करें मेरे मन में आपके प्रति तनिक भी रोष नहीं है हरिदास की ऐसी सरल और निष्कपट बात सुनकर मलोकपति को बड़ा आनंद हुआ वह इनके चरणों में प्रणाम करके चला गया फुलिया ग्राम के और भी वैष्णव ब्राह्मण आ आकर हरिदास जी की ऐसी अवस्था देखकर दुख प्रकाशित करने लगे कोई कोई तो उनके घावों को देखकर फूट फूट कर रोने लगे इस पर हरिदास जी ने उन ब्राह्मणों को समझाते हुए कहा दिप्रगण आप लोग सभी धर्मात्मा हैं शास्त्रों के मर्म को भली भक्त जानते हैं बिना पूर्व कर्मों के दुख सुख की प्राप्ति नहीं होती मैंने इन कानों से भगवान नाम की निंदा सुनी थी उसी का भगवान ने मुझे फल दिया है आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें यह दुख तो शरीर को हुआ है मुझे तो इसका तनिक भी क्लेश प्रतीत नहीं होता बस भगवान नाम का स्मरण बना रहे यही सब सुखों का सुख है जिस क्षण भगवान नाम का स्मरण न हो वही सबसे बड़ा दुख है और भगवान नाम का स्मरण होता रहे तो शरीर को चाहे कितना भी क्लेश हो उसे परम सुखी समझना चाहिए इनके ऐसे उत्तर से सभी ब्राह्मण परम संतुष्ट हुए और इनकी आज्ञा लेकर अपने अपने घरों को चले गए इस प्रकार हरिदास जी भगवती भागीरथी के तट पर फुलिया ग्राम के ही समीप रहने लगे वहाँ उन्हें सब प्रकार की सुविधाएं थी शांतिपुर में अद्विताचार्य जी के समीप वे प्राय नित्य ही जाते आचार्य इन्हें पुत्र की भांति प्यार करते और ये भी उन्हें पिता से बढ़कर मानते फुलिया के सभी ब्राह्मण वैष्णव तथा धनीमानी पुरुष इनका आदर सत्कार करते थे ये मुख से सदा श्रीहरि के मधुर नामों का कीर्तन करते रहते निरंतर के कीर्तन के प्रभाव से इनके रोम रोम से हरिध्वनि सी सुनाई देने लगी भगवान की लीलाओं को सुनते ही ये मूर्छित हो जाते और एक साथ ही इनके शरीर में सभी सात्विक भाव उदय हो उठते एक दिन की बात है कि ये अपनी कुटिया से कहीं जा रहे थे रास्ते में इन्हें मजीरा मृदंग की आवाज़ सुनाई दी श्री कृष्ण कीर्तन समझकर ये उसी ओर चल पड़े उस समय डंक नाम की जाति के लोग मृदंग मजीरा बजाकर नृत्य किया करते थे और नृत्य के साथ में हरी लीलाओं का कीर्तन किया करते थे उस समय भी कोई डंक नृत्य कर रहा था जब हरिदास जी पहुँचे तब डंक भगवान की कालिया धमन की लीला के संबंध के पद गा रहा था दंग का स्वर कोमल था नृत्य में वह प्रवीण था और गाने का उसे अच्छा अभ्यास था वह बड़े ही लय से यशोदा और नंद के विलाप का वर्णन कर रहा था भगवान गेंद के बहाने से काली दह में कूद पड़े हैं इस बात को सुनकर नंद यशोदा तथा सभी ब्रजवासी वहां आ गए हैं बालकृष्ण अपने कोमल चरण कमलों को कालिया नाग के फणों के ऊपर रखे हुए उसी अपनी ललित त्रिभंगी गति से खड़े हुए मुरली बजा रहे हैं नाग जोरों से फुंकार मारता है उसकी फुंकार के साथ मुरारी धीरे धीरे नृत्य करते हैं यशोदा ऐसे दशा देखकर कर बिलबिला रही हैं। वह चारों लोगों की ओर कातर दृष्टि से देख रही हैं कि मेरे बनवारी को कोई कालिया के मुख से छुड़ा ले नंदबाबा अलग आंसू बहा रहे हैं इस भाव को सुनते सुनते हरिदास जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े दंक इनके सात्विक भावों को देखकर समझ गया कि ये कोई महापुरुष है उसने नृत्य बंद कर दिया और इनकी पद धूलि को मस्तक पर चढ़ाकर इनकी स्तुति करने लगा बहुत से उपस्थित भक्तों ने हरिदास जी के पैरों के नीचे की धूली को लेकर सिर पर चढ़ाया और उसे बांध अपने घर को ले गए वहीं पर एक मान ब्राह्मण भी बैठा था जब उसने देखा कि मूर्छित होकर गिरने से ही लोग इतना आदर करते हैं तब मैं इस अवसर को हाथ से क्यों जाने दूं? यह सोचकर जब वह डंक फिर नाचने लगा तब यह भी झूठ मोट बहाना अपना पृथ्वी पर अचेत होकर गिर पड़ा डंक तो सब जानता था इसके गिरते ही वह इसे जोरों से पीटने लगा मार के सामने तो भूत भी भागते हैं फिर यह तो दम भी था जल्दी ही मार न सह सकने के कारण वहाँ से भाग गया उस धनी पुरुष ने तथा अन्य उपस्थित लोगों ने इसका कारण पूछा कि हरिदास की तुमने इतनी स्तुति क्यों की और वैसा ही भाव आने पर इस ब्राह्मण को तुमने क्यों मारा सबके पूछने पर डंक ने कहा हरिदास परम भगवत भक्त हैं उनके शरीर में सचमुच सात्विक भावों का उदय हुआ था यह ही था केवल अपनी प्रशंसा के निमित्त इसने ऐसा ढोंग बनाया था इसीलिए मैंने उनकी स्तुति की और इसे पीटा धोंग सब जगह थोड़े ही चलता है कभी कभी मूर्खों में ही काम दे जाता है पर कलई खुलने पर वहाँ भी उसका भंडार फोड़ हो जाता है हरिदास सचमुच में रत्न हैं, उनके रहने से यह संपूर्ण देश पवित्र हो रहा है आप लोग बड़े भाग्यवान हैं जो ऐसे महापुरुष के नृत्य प्रतिदर्शन पाते हैं डंक की बात सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई और वे सभी लोग हरिदास जी के भक्तिभाव की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे वह ब्राह्मण तो इतना लज्जित हुआ कि लोगों को मुंह दिखाने में भी उसे लज्जा होने लगी सच है बनावटी की ऐसी ही दुर्दशा होती है किसी ने ठीक ही कहा है देखा देखी साधे जोग खीझे काया बाढ़ रोग हरिदास जी की निष्ठा अलौकिक है उसका विचार करना मनुष्य बुद्धि के बाहर की बात है